यह बात बहुत पुरानी है आज से लगभग 200 वर्ष पहले गढ़वाल की पहाड़ियों में एक गांव बसा था गांव का नाम था रेणी चारों ओर ऊंचे-ऊंचे पहाड़ घने जंगल झर-झर जर बहते झरने और नदी नाले थे घाटियों में बहती हुई हवा फूलों की सुगंध को चारों ओर फैला देती थी बहुत ही सुंदर था यह गांव इस गांव के लोगों का काम था खेतीबाड़ी करना और पशु पालना उनकी सारी जरूरतें जंगल से ही पूरी होती थी दिन भर जंगलों और खेतों में काम करने के बाद लोग जब शाम को अपने घर वापस आते तो उनके नृत्य और लोक गीतों की मधुर आवाज सारे पहाड़ों में गूंजने लगती जंगल ही इनका सब कुछ था उन्हें जंगल से वैसा ही लगाव था जैसा अपने परिवार जनों से था जंगल के पेड़ उनके जीवन का अंग थे उन्हें लगता कि पेड़ अक्सर कहते हैं मैं पेड़ हूं मैं पेड़ हूं सदियों से मैं खड़ा जीवन देने के लिए मैं ही बसंत और वर्षा लाता हवा का अमृत मैं ही पिलाता खुशहाली को मैं ही लाता मैं ही जीवन हूं धरती का मुझे नष्ट मत करो मैं नष्ट हो जाऊंगा तो झरने सूख जाएंगे धूल उड़ेगी और फिर बनेंगे रेगिस्तान रेणी गांव के लोगों का जीवन बड़े ही संतोष से बीत रहा था इसी गांव में गौरा देवी नाम की एक युवती रहती थी वो बड़ी बहादुर और मेहनती थी गांव के और लोगों की तरह वो भी दिन भर जंगल में ही रहती जलाने के लिए सूखी लकड़ियां इकट्ठी करती फल फूल कंदमूल और शहद इकट्ठा करती अकेले जंगल में दूर मत जा अरे चाची मैं यहीं तो हूं अरे चाची हां यहां आकर तो देखो हां हां कितने सारे छत्ते लगे हैं मधुमक्खियों के हां सबको यहीं पे बुला लो चाची हूं आहा प्रसन्नी अरे सब इधर आओ जरा सुनो तो ये गौरा क्या कह रही है चाजी। चाजी। चाजी। आ रही हो चाची हां चाची क्या है चाची क्या हुआ कोई घबराने वाली बात नहीं है री वो गौरा कह रही है कि सामने वाले पेड़ों पर मधुमक्खियों के छत्ते लगे हैं छत्ते क्या मतलब हां हां छत्ते वो भी दो तीन नहीं बड़े-बड़े सात आठ छत्ते लगे हैं हां छत्ते सात आठ छत्ते कमाल है अरे फिर तो मजा आ गया वाह <laughs> यानी अगर सारा शहद निकाल ले तो दो गगरी भर तो हो ही जाएगा <laughs> अरे हम कितने दिनों से खोज रहे थे शहद अब तक कहीं नहीं मिला और आज मिला है तो झप पर फाड़ कर शहद ही निकाल लेते हैं हां हा, हा, क्यों नहीं शहद निकालने के बाद दातक भी तोड़ लेंगे अरे आज गुलर भी तो तोड़ने हैं हट पीछे ना चले चलते हैं ऐसा था वहां का दैनिक जीवन जंगल में चीड़ देवदार बांस भैमल असिन तुूण तिमल और धौड़ के पेड़ थे पुरुष खेतों में काम करते और स्त्रियां जंगलों में एक दिन की बात है गौरा हमेशा की तरह गौरा अपनी सहेलियों के साथ जंगल में गई गौरा और उसकी सहेलियां गूलर के फलों को इकट्ठा करने के लिए जंगल में काफी दूर निकल गईं घूमते-घूमते वो अलकनंदा नदी के किनारे पहुंची अरे गौरव की आवाज कैसी आ रही है आवाज हां आवाज तो आ रही है अरे लगता है कोई पेड़ काट रहा है मुझे तो कुछ लोग भी दिखाई दे रहे हैं आ, वो देखो रखा हूं अरे हां वो वो साल के बड़े पेड़ के पास हां वही ना जाने कौन लोग हैं पता नहीं कौन लोग हैं पता नहीं अरे धीरे-धीरे बोलो कहीं वो हमारी आवाजें ना सुन ले अच्छा चलो आओ और नजदीक चल के देखते हैं चल जाओ ऐसा नहीं करना थोड़ा चल हांकी सिर पर टोपी और और हाथों में बंदूक भी है हाय राम ये ये गांव के लोग तो नहीं लगते आ, आ, आ, आ, अरे मुझे तो ये शहर के लोग लगते हैं जो पेड़ काटने आए हैं अरे अरे देखो तो उन्होंने बहुत सारे पेड़ों को काटकर अलग से इकट्ठा भी कर रखा आ, है हां वहां में देखो देखो वाह इसका मतलब ये हुआ कि ये लोग यहां चोरी से आकर अक्सर पेड़ काटते हैं हम्म ऐसा है हम कि हम इन्हें जरूर रोकेंगे बिल्कुल मगर कैसे भला इतने सारे हथियारबंद लोगों को कैसे रोका जा सकता है और वो हमें जान से भी तो मार सकते हैं अरे भली हमें जान की बाजी लगानी पड़ेगी इन्हें हर कीमत पर रुकना ही है हां ठीक है मगर इस समय इनके सामने जाना खतरे से खाली नहीं है चलो ऐसा करते हैं गांव चलकर और लोगों को भी बुला लाते हैं हां ये ठीक रहेगा मैं भी चलना मैं भी चला हां सुनो चढ़ते हैं आ, मगर जिस रास्ते से हम आए हैं वो तो बहुत लंबा पड़ेगा आ, सामने वाले पहाड़ को पार करके चलते हैं वो रास्ता छोटा रहेगा मुझे नहीं ठीक है जैसे कौन चाहेंगे हां चलो तो बस फिर क्या था गौरा देवी अपनी सभी सहेलियों के साथ फौरन अपने गांव की ओर चल पड़ी कंटीली झाड़ियों में उनके कपड़े फट गए खरोंचे लगी प्यास के मारे उनका बुरा हाल हो गया पथरीली जमीन से पांव लहूलुहान हो गए मगर बिना रुके वो दौड़ती रही दौड़ती रही उनके सामने एक ही लक्ष्य था अपने पेड़ों को बचाना थकीहारी जब वो गांव में पहुंची तो दोपहर हो चुकी थी पुरुष काम करने खेतों में गए हुए थे इसलिए एक भी पुरुष उस समय गांव में नहीं मिला हैरान यहां तो कोई भी नहीं है अब क्या करें गौरव अरे गांव में मर्द नहीं तो क्या हुआ औरतें और बच्चे तो है ना हमें उन्हीं को लेकर चलना होगा ठीक है ठीक है मगर मगर ये औरतें और बच्चे अरे, आ, अरे मगर मत कर क्या पेड़ हमारे भाई नहीं है हम सब बहनें मिलकर अपने पेड़ भाइयों को बचाएंगी सबको बचाएंगी नहीं तो सारा सत्यानाश हो जाएगा ठीक है अरे कोई है हाँ, हाँ। अरे बाहर निकलो अरे निकलो बाहर आ चाची हां क्या बात है तू जल्दी बाहर आ और फिर गौरा देवी चल पड़ी जंगल को बचाने उसके साथ 21 स्त्रियां और 7 बच्चे थे सभी के सभी निहत्थे थे उन्हें एक तरकीब सूझी सबसे पहला काम उन्होंने यह किया कि जगह-जगह पत्थरों के ढेर लगाकर उन्होंने रास्तों को लगभग बंद कर दिया ताकि शहर के लोग यदि उन कटे पेड़ों को ले जाना भी चाहें तो यह संभव न हो सके अप्सारी स्त्रियां आगे बढ़ी और पहुंची उस जगह पर जहां पेड़ काटे जा रहे थे हां हमें देखो कैसे हमारे पहले पहनो सुनो सुनो सुनो फ्रिक्स हमारे भाई हैं हां हमारे पिता हैं बिल्कुल इनकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है आ, जिन वृक्षों के कारण हम सांस लेते हैं अन्न लेते हैं दवा लेते हैं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 हमारे गांव का है मार अपनी बहनों को अरे भाइयों देखते क्या हो आगे बढ़ो और ये पत्थर का पहरेदार पकड़ो अरे खुदा पे देवा दे छोड़ेंगे नहीं छोडूंगी मार भी चला दूंगी हिम्मत करो इधर जंगल में ये हो रहा था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 सभी ने गौरा देवी और स्त्रियों के साहस की भूरी-भूरी प्रशंसा की वाह भाई ये गौरा ने तो भाई मुमहाल का काम कर दिया ऐसी चिपकी पेड़ से किसने छोड़ा ही नहीं पेड़ अरे वाह क्या बात है भाई भाई गौरा पकड़ा जीतती रहे बिट्टी जीतती रहे सभी का हम सुख का कर्तव्य है दोस्तों इसी रेणी गांव से शुरुआत हुई चिपको आंदोलन की जो आज सारे संसार में प्रसिद्ध हो गया है एक गांव की कहानी अभी आप सुन रहे थे यह कार्यक्रम विषय संयोजन तथा आलेख अजीत होरो कलाकार वीना होरा सुनीता कोहली हर्ष बाला सुषमा कौशिक मालती कौशिक अभय भार्गव शांति एस कालरा और बावला कोचर धन्यंकन उपेंद्रनाथ निर्माण सहयोग वंदना अरिमर्दन तथा दौदयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति अजीत होरो